राजा और गिलहरी एक समय की बात है एक राजा था वह विद्वान शक्तिशाली और चतुर था और धनवान भी एक दिन बगीचे में टहलते टहलते उसने अपने मंत्री से कहा मेरे सामने कोई भी अप, अपनी प्रशंसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ मंत्री मुस्कुराया और बोला महाराज क्षमा कीजिए हर व्यक्ति को अपने ऊपर गर्व होता है कमजोर व्यक्ति भी अपने आप को बलवान समझता है जो लोग डींगे डींग देंग मारे उन्हें नजरअंदाज करने में ही समझदारी है दूसरों का घमंड देखकर अपने मन की शांति नहीं होनी चाहिए तभी एक गिलहरी आई उसके पंजों में एक सिक्का था सिक्के को दिखाते हुए के लिए। पर गिर गया, राजा ने उसे उठा लिया उसी शाम को राजा अपने महल में बैठा मेहमानों से बातचीत कर रहा था अचानक ऊपर से गिलहरी आई और गाने लगी धन की रानी हूं मैं सबको बतला दू यह बात मेरे धन को पाकर राजा इटला रहा है आज राजा भड़क उठा मगर अतिथियों के सामने कुछ न कर सका। उसे अपने गुस्से को काबू में करना पड़ा अगले दिन सुबह राजा गरीबों को राजा करता लेकिन धन सब मेरा है राजा ने अपने सेवकों से कहा इस दुष्ट गिलहरी को पकड़कर मेरे सामने लाओ लेकिन गिलहरी कहाँ फंसने वाली थी वहां से खिसक गई कुछ घंटों बाद राजा खान ने खाना खाने बैठा गिलहरी ने खिड़की से झाका और गाने लगी मेरे धन से देखो राजा छत्तीस भोग लगाता है आओ आओ तुम भी देखो कितना मजा आता है राजा गुस्से से झल्ला उठा और खाना छोड़कर उड़ गया रात को खाना खाते समय गिलहरी फिर से आ गई और वही गाना गाने लगी अब तो राजा के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा उसने सिक्का निकाला और गिलहरी की तरफ फेंक दिया गिल्हरी ने सिक्के को उठाया और गाने लगी मैं जीती हूँ देखो लोगो राजा ने मूँ की मैं जीती हूँ देखो लोगो राजा ने मूँह की खाई डर के मारे उसने मेरी सारी दौलत लौटाई राजा ने पागलों की तरह गिलहरी का पीछा किया लेकिन गिलहरी गायब हो गई राजा पूरी रात बेचैन रहा सुबह उठते ही राजा ने मंत्री से कहा सेना भेजकर सारी गिलहरियों को मार डालो मंत्री ने कहा मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं मगर खेतों घने जंगलों पहाड़ों आदि में लाखों गिलहरियां फैली होंगी उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं है पकड़ भी ले तब भी पड़ोसी देश से गिलहरियाँ हमारे देश में आ सकती हैं आप जब अपने बहादुर सैनिकों को गिलहरियों से लड़ने को कहेंगे तो क्या वे निराश नहीं हो जाएंगे यही नहीं इतिहास की किताबों में आप गिलहरियों से युद्ध करने वाले राजा के नाम से प्रसिद्ध हो जाएंगे और उपहास का पात्र बन जाएंगे राजा ने परेशान होकर पूछा तो मैं क्या करूं मंत्री ने कहा आप गिलहरी की परवाह मत कीजिए शुरू शुरू में जब गिलहरी डिंग मार रही थी तभी यदि आप बिना क्रोध किए उसकी बात सुन लेते तो बात न बढ़ती दूसरे दिन गिलहरी फिर से आई पहले दिन का गीत गाने लगी राजा मुस्कुराया और गाने लगा यह तो सच्चे प्रिय गिलहरी दौलत की हो रानी तुम कौन नहीं जानता यह की सर्व ज्ञानी हो तुम गिलहरी हैरान रह गई बिना कुछ कहे गायब हो गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी भारत की लोक